वेदांत दर्शन अध्याय चार तीसरा पाद दूसरे पाद में यह बताया गया कि ब्रह्मलोक में जाने के मार्ग का आरंभ होने से पूर्व तक की गति वाणी का मन में लय होना आदि विद्वान और अविद्वान दोनों के लिए एक समान है फिर अविद्वान कर्मानुसार संसार में पुनः नूतन शरीर ग्रहण करता है और ज्ञानी महापुरुष ज्ञान से प्रकाशित मोक्षा द्वारा मोक्षनाड़ी द्वारक द्वार का आश्रम में सूर्य की रश्मियों द्वारा सूर्य लोक में पहुंचकर वहां से ब्रह्म लोक में चला जाता है रात्रि और दक्षिणायन काल में भी विद्वान की इस ऊर्धग गति में कोई बाधा नहीं आती किंतु लोक में जाने का जो मार्ग है उसका वर्णन कहीं अर्च मार्ग कहीं उत्तरायण मार्ग और कहीं देवयान मार्ग के नाम से किया गया है तथा इन मार्गों के चिन्ह भी भिन्न भिन्न भिन बताए गए हैं इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उपासना और अधिकारी के भेद से ये मार्ग भिन्न भिन्न है या एक ही मार्ग के ये सभी नाम हैं? इसके सिवा मार्ग में कहीं तो नाना देवताओं के लोगों का वर्णन आता है कहीं दिन पक्ष मास अयन और संवत्सर का वर्णन आता है और कहीं केवल सूर्य रश्मियों तथा सूर्य लोक का ही वर्णन आता है यह वर्णन का भेद एक मार्ग मानने से किस प्रकार संगत होगा अतः इस विषय का निर्णय करने के लिए तीसरा पाठ तथा अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है अर्चिरादिना तत्प्रथितेय है सूत्र एक अर्चिरादिना अर्चि से आरंभ करने वाले एक ही मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं तत्प्रथितेय क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों के लिए यह एक ही मार्ग विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है व्याख्या श्रुतियों में ब्रह्मलोक में जाने के लिए विभिन्न नामों से जिसका वर्णन किया गया है वह एक ही मार्ग है अनेक मार्ग नहीं है उस मार्ग का प्रसिद्ध नाम अर्चि ही आदि है क्योंकि वह अर्चि से प्रारंभ होने वाला मार्ग है इसके द्वारा ही ब्रह्मलोक में जाने वाले सब साधक जाते हैं इसी का देवयान उत्तरायण मार्ग आदि नामों से वर्णन आया है तथा मार्ग में आने वाले लोकों का जो वर्णन आता है वह कहीं कम है कहीं अधिक है उन स्थलों में जहाँ जिस लोक का वर्णन नहीं किया गया है वहाँ उसका अन्यत्र के वर्णन से अध्याहार कर लेना चाहिए संबंध एक जगह कहे हुए लोगों का दूसरी जगह किस प्रकार अध्याहार करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र दो वायुम अबदाद विशेष विशेषाभ्याम वायुम वायुलोक को अबदात, संवत्सर के बाद और सूर्य के पहले समझना चाहिए अविशेष विशेषाभ्याम क्योंकि कहीं वायु का वर्णन समान भाव से है और कहीं विशेष भाव से है व्याख्या एक श्रुति कहती है जो इस प्रकार ब्रह्म विद्या के रहस्य को जानते हैं तथा जो वन में रहकर श्रद्धा पूर्वक सत्य की उपासना करते हैं वे अर्चि ज्योति अग्नि अथवा सूर्य किरण को प्राप्त होते हैं अर्चि से दिन को दिन से शुक्ल पक्ष को शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के छह महीनों को छह महीनों से संवत्सर को संवत्सर को सूर्य को सूर्य से चंद्रमा को तथा चंद्रमा से विद्युत को वहां से अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के पास पहुंचा देता है यह देवजान मार्ग है दूसरी श्रुति का कथन है जब यह मनुष्य इस्लोक से परम ब्रह्म लोको जाता है तब वह वा वायु को प्राप्त होता है वायु उसके लिए रथ चक्र के छिद्र की भांति रास्ता दे देता है उस रास्ते से वह ऊपर चढ़ता है फिर वह सूर्य को प्राप्त होता है वहां उसे सूर्य लंबर नाम के वाद्य में रहने वाले छिद्र के सदस्य रास्ता दे देता है उस रास्ते से ऊपर उठ वह चंद्रमा को प्राप्त होता है चंद्रमा उसके लिए नगारे के छिद्र के सदस्य रास्ता दे देता है उस रास्ते से ऊपर उठकर वह शोक रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है वहाँ काल तक निवास करता है उसके बाद ब्रह्म में लीन हो जाता है तीसरी श्रुति कहती है वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अग्निलोक में जाता है फिर वायुलोक सूर्यलोक वरुणलोक इंद्रलोक तथा लोक, में होता हुआ ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है इन वर्णनों में वायुलोक का वर्णन दो श्रुतियों में आया है औशित की उपनिषद में तो केवल लोकों का नाम मात्र कह दिया विशेष रूप से क्रम का स्पष्टीकरण नहीं किया किंतु बृहदारण्य में वायु लोक से सूर्य लोक में जाने का उल्लेख स्पष्ट है अतः अर्चि से आरंभ करके मार्ग का वर्णन करने वाली छादोग्योपनिषद की श्रुति में अग्नि के स्थान में दो अर्चि कही है परंतु वहाँ वायुलोक का वर्णन नहीं है इसलिए वायुलोक को संवत्सर के बाद और सूर्य पहले मानना चाहिए संबंध वरुण इंद्र और प्रजापति लोग का भी अर्ची आदि मार्ग में वर्णन नहीं है अतः उनको किसी के बाद समझना चाहिए किसके बाद समझना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र तीन तड़ितोधि वरुण संबंधात तड़ित अर्थात विद्युत से अधि ऊपर वरुण अर्थात वरुण लोग समझना चाहिए संबंधात क्योंकि उन दोनों का परस्पर संबंध है व्याख्या वरुण जल का स्वामी है विद्युत का जल से निकटतम संबंध है इसलिए विद्युत के ऊपर वरुण लोक की स्थिति समझनी चाहिए उसके बाद इंद्र और प्रजापति के लोकों की स्थिति भी उस श्रुति में कहे हुए क्रमानुसार समझ लेनी चाहिए इस प्रकार सब श्रुतियों की एकता हो जाएगी और एक मार्ग मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं रहेगा संबंध अर्चिरादि मार्ग में जो अर्ची अह पक्ष अयन संवत्सर वायु और विद्युत आदि बताए गए हैं वे जड़ है या चेतन इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र सूत्रचार आतिवाहिका तनलिंगात आतिवाहिका वे सब साधक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देने वाले उन उन लोगों के अभिमानी पुरुष हैं तनलिंगात क्योंकि श्रुति में वैसा ही लक्षण देखा जाता है व्याख्या अर्ची अह आदि शब्दों द्वारा कहे जाने वाले ये सब उन उन नाम और लोकों के अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष हैं उनका काम ब्रह्मलोक में जाने वाले विद्वान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना है इसीलिए इनको आतिवाहिक कहते हैं लोक में पहुंचने पर अमानव पुरुष उस ज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है उसके लिए जो अमानव विशेषण दिया गया है उससे सिद्ध होता है कि उसके पहले जो अर्थ्य आदि को प्राप्त होना कहा गया है वे उन उन लोगों के उन उन लोगों के अभिमानी देवता मानवाकार पुरुष हैं वे भी दिव्य ही परंतु उनकी आकृति मानवों जैसी है संबंध इस प्रकार अभिमानी देवता मानने की क्या आवश्यकता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र पाँच उभय व्यामोहाथ तत्सिद्धे उभय व्यामोहाथ दोनों के मोह युक्त होने का प्रसंग आ जाता है इसलिए तत्सिद्धे उनको अभिमानी देवता मानने से ही उनके द्वारा ब्रह्मलोक तक ले जाने का कार्य सिद्ध हो सकता है अतः वैसा ही मानना चाहिए व्याख्या यदि अर्ची आदि शब्दों से उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हें ज्योति और लोक विशेष रूप जड़ पदार्थ मान लें तो दोनों के ही मोहयुक्त मार्ग ज्ञान शून्य होने से ब्रह्मलोक तक पहुंचना ही संभव न होगा क्योंकि गमन करने वाला जीवात्मा तो वहाँ के मार्ग से परिचित है नहीं उसको आगे ले जाने वाले अर्ची आदि भी यदि चेतन न हो तो मार्ग को जाने वाला कोई न रहने से देवयान और पितृयान मार्ग का ज्ञान होना असंभव हो जाएगा इसलिए अर्ची आदि शब्दों से उन उनके अभिमानी देवताओं का वर्णन मानना आवश्यक है तभी उनके द्वारा ब्रह्म तक पहुँचाने का कार्य सिद्ध हो सकेगा अतः मार्ग में जिन जिन लोगों का वर्णन आया है उनसे उन उन लोगों के अधिष्ठाता देवता को ही समझना चाहिए अपने लोक से अगले लोक में पहुंचा देना ही उनका काम है संबंध विद्युत लोक के अनंतर यह, यह कहा गया है कि वह अमानव पुरुष उनको ब्रह्म के पास पहुंचा देता है तब बीच में आने वाले वरुण इंद्र और प्रजापति के लोकों के अभिमानी देवताओं का क्या काम रहेगा इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र छ वैद्युते नव तत तत्थ्रुते तथा वहाँ से आगे ब्रह्मलोक तक वैद्युते न विद्युत लोक में प्रकट हुए अमानव पुरुष द्वारा एव ही पहुँचाए जाते हैं हैं क्योंकि वैसा ही श्रुति में कहा है व्याख्या वहाँ से उनको वह विद्युत लोक में प्रकट हुआ अमानव पुरुष ब्रह्म के पास पहुँचा देता है इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि विद्युत लोक से आगे ब्रह्मलोक तक वही विद्युत लोक में प्रकट अमानव पुरुष उनको पहुंचाता है बीच के लोकों के जो अभिमानी देवता हैं उनका इतना ही काम है कि वे अपने लोकों में होकर जाने के लिए उनको मार्ग दे दे और अन्य आवश्यक सहयोग करें संबंध ब्रह्म विद्या का उपासक अधिकारी विद्वान वहाँ ब्रह्म लोक में जिसको प्राप्त होता है वह पर ब्रह्म है या सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ब्रह्म ब्रह्मा इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है यहाँ पहले बादरी आचार्य की ओर से सातवें सूत्र से ग्यारहवें सूत्र तक उसके पक्ष की स्थापना की जाती है सूत्र सात कार्यम बादस्य ग्योपत्त्य है बाद आचार्य बादरी का मत है कि कार्यम कार्य ब्रह्म को अर्थात हिरण्यगर्भ को प्राप्त होते हैं गत्योपत्ति है क्योंकि गमन करने के कथन की उपपत्ति अस्य इस कार्य ब्रह्म के लिए ही हो सकती है व्याख्या श्रुति में जो लोकांतर में गमन का कथन है वह परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए उचित नहीं है क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह हैं उनको पाने के लिए लोकांतर में जाने की क्या आवश्यकता है अतः यही सिद्ध होता है कि इन ब्रह्म विद्याओं की उपासना करने वालों के लिए जो प्राप्त होने वाला ब्रह्म है वह परब्रह्म नहीं किंतु कार्य ब्रह्म ही है क्योंकि इस कार्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लोकांतर में जाकर उसे प्राप्त करने का कथन सर्वथा युक्तिसंगत है संबंध प्रकारांतर से अपने पक्ष को दृढ़ करते हैं सूत्र आठ विशेषी तत्वाच तथा विशेषित विशेषण देकर स्पष्ट कहा गया है इसलिए भी कार्य ब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित है व्याख्या अमानव पुरुष इनको ब्रह्म लोकों इन में ले जाता है इन श्रुति में ब्रह्म लोक में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा ब्रह्म लोकों में ले जाने की बात कही गई है ब्रह्म को प्राप्त होने की बात नहीं कही गई इस प्रकार विशेष रूप से स्पष्ट कहा, जा कहा जाने के कारण तो भी यही सिद्ध होता है कि कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त होता है क्योंकि वह लोगों का स्वामी है अथा भोग्य भूमि अनेक होने के कारण लोगों के साथ बहुवचन का प्रयोग उचित ही है संबंध दूसरी श्रुतियों में जो यह कहा है कि वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप ले जाता है वह कथन कार्य ब्रह्म मानने से उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रुति का उद्देश्य यदि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति बताना होता तो ब्रह्मा के समीप पहुँचा देता है ऐसा कथन होना चाहिए था इस पर कहते हैं सूत्र नौ सामिप्यात तू तदव्यपदेश वह कथन तू तो सामिप्यात ब्रह्म की समीपता के कारण ब्रह्मा के लिए भी हो सकता है व्याख्या जो सबसे पहले ब्रह्मा को रचता है तथा जो उसको समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है परमात्मा ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले उस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्वर की मैं मुक्षु साधक शरण ग्रहण करता हूँ इस श्रुति कथन के अनुसार ब्रह्मा उस परब ब्रह्म का पहला कार्य होने के कारण ब्रह्मा को ब्रह्म कहा गया है ऐसा मानना युक्ति संगत हो सकता है संबंध गीता में कहा है कि ब्रह्मा के लोग तक सभी लोग पुनरावृत्तिशील हैं इस प्रसंग में ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर वहाँ जाने वालों का वापस लौटना अनिवार्य है और श्रुति में देवयान मार्ग से जाने वालों का वापस न लौटना स्पष्ट कहा है इसलिए कार्यब्रह्म की प्राप्ति न मानकर परब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित मालूम होता है इस पर बाद्री की ओर से कहा जाता है सूत्रदस कार्यात्यय तदक्ष तदध्यक्षेण सहातः परमाभिमात्त्यय कार्यरूप ब्रह्मलोक का नाश होने पर तद्यक्षेण उसके स्वामी ब्रह्मा के सहसहित अतः इससे परम श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा को अभिधाना प्राप्त होने का कथन है इसलिए पुनरावृत्ति नहीं होगी व्याख्या जिन्होंने उपनिषदों के विज्ञान द्वारा उनके अर्थभूत परमात्मा का भली भांति निश्चय कर लिया है तथा कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है वे सब साधक ब्रह्म लोकों में जाकर अंतकाल में परम अमृत स्वरूप होकर धड़ी भांति मुक्त हो जाते हैं इस प्रकार श्रुति में उन सब की मुक्ति का कथन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रलय काल में ब्रह्म लोक का नाश होने पर उसके स्वामी ब्रह्मा के सहित वहां गए हुए ब्रह्मविद्या के उपासक भी परब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं इसलिए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती संबंध स्मृति प्रमाण से अपने पक्ष को पुष्ट करते हैं सूत्र ग्यारह स्मृतिश्चा स्मृते स्मृति प्रमाण से क्या भी यही बात सिद्ध होती है व्याख्या वे सब शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष प्रलय काल प्राप्त होने पर समस्त जगत के अंत में ब्रह्मा के साथ उस परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं ब्रह्मणास ते सर्वे सम्प्राप्ति प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशंति परम पदम इस प्रकार स्मृति में भी यही भाव प्रदर्शित किया है इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है यही मानना ठीक है संबंध यहाँ तक बादरी के पक्ष की स्थापना करके अब उसके उत्तर में आचार्य जैमिनी का मत उद्धृत करते हैं सूत्र 12 परम जैमिनी मुख्यत्वात् जैमिनी आचार्य जैमिनी का कहना है कि मुख्यत्वात्थ ब्रह्म शब्द का मुख्य वाच्यार्थ होने के कारण परम परम ब्रह्म को प्राप्त होता है यही मानना युक्ति संगत है व्याख्या वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप पहुंचा देता है श्रुति के इस वाक्य में कहा हुआ ब्रह्म शब्द मुख्यतया परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है इसलिए अर्ची आदि मार्ग से जाने वाले परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं कार्य ब्रह्म को नहीं जहाँ मुख्य अर्थ की उपयोगिता नहीं हो वहीं गौण अर्थ की कल्पना की जा सकती है मुख्य अर्थ की उपयोगिता रहते हुए नहीं वह परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होने पर भी उसके परम धाम का प्रतिपादन और वहाँ विद्वान उपासकों के जाने का वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में जगह जगह किया गया है इसलिए उसके लोक विशेष में गमन करने के लिए कहना कार्य ब्रह्म का दोतक नहीं है बहुवचन का प्रयोग भी आदर के लिए किया जाना संभव है तथा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपने लिए रचे हुए अनेक लोकों का होना भी कोई असंभव बात नहीं है अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वे उसी के परम धाम में जाते हैं तथा परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं कार्य ब्रह्म को नहीं संबंध प्रकारांतर से जैमिनी के मत को दृढ़ करते हैं दर्शनाच सूत्र तेरा दर्शना श्रुति में जगह जगह गतिपूर्वक पर ब्रह्म की प्राप्ति दिखाई गई है इससे भी यही सिद्ध होता है कि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है व्याख्या उनमें से सुषुमना नाड़ी द्वारा ऊपर उठकर अमृतत्व को प्राप्त होता है वह संसार मार्ग के उस पार उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है इसके सिवा सुषुमना नाड़ी द्वारा शरीर से निकल जाने का वर्णन कठोर निषद में भी वैसा ही आया है इस प्रकार जगह जगह गति पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति श्रुति में प्रदर्शित की गई है इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान मार्ग के द्वारा जाने वाले ब्रह्म विद्या के उपासक परब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं न ही कार्य ब्रह्म को संबंध प्रकारांतर से जैमिनी के मत को दृढ़ करते हैं सूत्र चौदह न छ्य प्रतिपत्यभि संधि अच्छा इसके सिवा प्रतिपत्यभिंधि ही उन ब्रह्म विद्या के उपासकों का प्राप्ति विषयक संकल्प भी कार्य कार्य ब्रह्म के लिए ना नहीं है व्याख्या इसके सिवा उन ब्रह्म विद्या के उपासकों का जो प्राप्ति विषयक संकल्प है वह कार्य ब्रह्म के लिए नहीं है अपितो पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए उनकी साधना में प्रवृत्ति देखी गई है इसलिए भी उनको कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती परब्रह्म की ही प्राप्ति होती है श्रुति में जो कहा गया है कि वे प्रजापति के सभा भवन को प्राप्त होते हैं उस प्रसंग में भी उपासक का लक्ष्य प्रजापति के लोक में रहना नहीं है किंतु तो परब्रह्म के परम धाम में जाना ही है क्योंकि वहां जिस यशों के यश यानी महायश का वर्णन है वह ब्रह्म का ही नाम है यह बात अन्यत्र श्रुति में कही गई है तथा उसके पहले के प्रसंग में भी यही सिद्ध हो सकता है कि वहाँ साधक का लक्ष्य पर ब्रह्म ही है संबंध इस प्रकार बादरी के पक्ष की और उसके उत्तर की स्थापना करके अब सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हुए सिद्धांत का वर्णन करते हैं सूत्र पंद्रह अप्रतिकालंबनान यती वादरायण उभयथा दोषा तत्क्रतुषा अप्रतिकालंबनान अर्थात वाणी आदि प्रतीक का अवलंबन करके उपासना करने वालों के सिवा अन्य सब उपासकों को नयती ये अर्ची आदि देवता लोग देवयान मार्ग से ले जाते हैं उभयथा अतः दोनों प्रकार से अधोषान मानने में कोई दोष न होने के कारण तत्क्रतु हो उनके संकल्पानुसार परब्रह्म को च और कार्यब्रह्म को प्राप्त कराना सिद्ध होता है इति यह वादरायण व्यासदेव कहते हैं व्याख्या आचार्य वादरायण अपना सिद्धांत बतलाते हुए यह कहते हैं कि जिस प्रकार वाणी आदि में ब्रह्म की प्रतीक उपासना का वर्णन है उसी प्रकार दूसरी दूसरी वैसी उपासनाओं का भी उपनिषदों में वर्णन है उन उपासकों के सिवा जो ब्रह्मलोक को भोगों को स्वेच्छानुसार भोगने की इच्छा वाले कार्य ब्रह्म के उपासक हैं और जो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से उस सर्वसमान सर्वज्ञ परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं उन दोनों प्रकार के उपासकों को उनकी भावना के अनुसार कार्य ब्रह्म के भोग सम्पन्न लोकों में और पर परमात्मा के परम धाम में दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुँचा देता है इसलिए दोनों प्रकार की मान्यता में कोई दोष नहीं है क्योंकि उपासक का संकल्प ही इस विशेषता में कारण है श्रुति में भी यह वर्णन स्पष्ट है कि जिनको परब्रह्म के परम धाम में पहुँचाते हैं उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्मा के लोक में होकर ही है अतः जिनके अंतकरण में लोकों में रमण करने के संस्कार होते हैं उनको वहाँ छोड़ देते हैं जिनके मन में वैसे भाव नहीं होते उनको परम धाम में पहुँचा देते हैं परंतु देवजान मार्ग से गए हुए दोनों प्रकार के ही उपासक वापस नहीं लौटते संबंध प्रतीकोपासना वालों को अर्ची मार्ग से नहीं ले जाने के क्या कारण है इस पर करते हैं। जिज्ञास दर्शयति सूत्र सोलह विशेषम इसका विशेष कारण है ची दर्शयति श्रुति दिखाती है व्याख्या वाणी आदि प्रतीकोपासना वालों को देवयान मार्ग के अधिकारी क्यों नहीं ले जाते इसका विशेष कारण उन उन उपासनाओं के विभिन्न फल का वर्णन करते हुए श्रुति स्वयं ही दिखलाती है वाणी में उपासना का फल जहां तक वाणी की गति है वहां तक इच्छा इच्छानुसार विचरण करने की शक्ति बताया गया है इसी प्रकार दूसरी उपासनाओं का अलग अलग फल बताया है सबके फल में एकता नहीं है इसलिए वे उपासक देवजान मार्ग से न तो कार्य ब्रह्म के लोक में जाने के अधिकारी हैं और न पर ब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में ही जाने के अधिकारी हैं अतः उस मार्ग के अधिकारी देवताओं का अर्ची मार्ग से उनको न ले जाना उचित ही है तीसरा पाद संपूर्ण